जो प्रति ज्ञान उत्पन्न होने से पहले जीव ब्रह्म में जो भेद कहा गया कहाँ कहा गया कहते हैं कर्मकांड में जीव हो गया उपासक ईश्वर हो जाएंगे उपास्य इस प्रकार के भेद कथन किया गया जो कर्मकांड में तथ ये भेद कथन गौण अर्थात तो कर्मकांड में जो भेद कथन किया जाता है वो कोई मुख्य नहीं वो गौण तो गौण है तो क्यों कहा जाता है कहते हैं भविष्यत वृत्तिया आगे एकत्व तो ज्ञान के लिए ये कर्म चाहिए तो कर्म करने के लिए भेद बुद्धि आवश्यक है इसलिए कर्मकांड में ये भेदवाद तो कहा गया है भविष्यत वृत्तिया अर्थात आगे ज्ञान उत्पन्न होगा एकत्व तो का अनुभव होगा वो भविष्य आगे आएगा इसको नजर में रख करके कर्म का आवश्यकता है चित्त शुद्धि के लिए इसलिए कर्मकांड में भेद कथन किया जाता है न ही मुख्यत्व वो भेद जो कर्मकांड में कथन किया जाता है वो मुख्य नहीं हो सकता है टीका में उत्पत्तिर्व्युत्पत्ति सम्यक ज्ञानम जो श्लोक में कहा प्राग उत्पत्ते है तो उत्पत्ति का अर्थ टिकाकार कहते क्या उत्पत्ति व्युत्पत्ति व्युत्पत्ति सम्य ज्ञान तुत्पत् सम्य जात्पत्ते तदर्थ उपनिषद प्रवृत्ति अपेक्षायाग प्रभृतकर्मकांड mm -hmm. ये परापरना उत्तर तदन पचती भविष्य वृत्त तंडुलेषु ओदन गौणम है न मुख्यभेदा श्रुतेरुज्य उत्पत्ति की व्युत्पत्ति सम्य ज्ञान तदर्थ उपनिषद प्रवृत्ति यही सम्य ज्ञान के लिए ही उपनिषद की प्रवृत्ति सारे उपनिषद किसके लिए कहते हैं सम्य ज्ञान के लिए ये आदि आदिमद्यावसान त ब्रह्मात्म तात्पर्य धीहि ही स्रवनम् भवे भवें तो सारे उपनिषद का तात्पर्य वही है कि सम्यक ज्ञान कराना तदर्थो उपनिषद प्रवृत्ति तदपेक्ष प्राग अर्थात उपनिषद प्रवृत्ति आगे होंगे सम्यक ज्ञान के लिए उससे प्राग पूर्व प्रवृत्त जो कर्मकांड है ज्ञानकांड प्रवृत्त होने से पहले कर्मकांड उस कर्मकांड के द्वारा परा परयोर यदरापरान उत्तम पर हो गया ईश्वर अपर हो गया जीव जीव ईश्वर का जो नाना तुम। नाना भेद जीव ईश्वर का जो भेद कहा गया तद वो hmm. पचति इति भविष्यत् वृत्तिया ओदन पचति ओदन का अर्थ भात हम लोग भी हिंदी में कहते हैं भात पका रहा है भात वो बनने के बाद कहते हैं ना पहले कहते हैं बनने के बाद तो कहना चाहिए कि चावल पका रहा है तो किंतु शब्द व्यवहार कर देते हैं भात पकाता है तद ओदन बचती थी भविष्यत वृत्तियाँ तो भविष्यत वृत्ति से अभी ओदन बना नहीं फिर भी कह देता है तंडुल है तो अभी तंडुल है चावल है उसको ओदन जैसा कह दिया तंडुलेसु वदन तो बद गौण ये प्रयोग तो गौण है न मुख्यभेदारुतेर्भेद न युज्यते श्रुते ष्ठी है षष्ठी हटाने से मुख्य मुख्यभेदा इसमें समाज कैसे कहेंगे मुख्य भेद मुख्य भेद्या अनारूपित सत्य भेद सत्य भेद अर्थ जिस श्रुति का होगा ऐसा नहीं है ना पहले कहते हैं ना श्रुति का अर्थ मुख्य भेद नहीं हो तो गौण भेद है आगे ऐक्य कथन किया जाएगा उसको नजर में रख करके अभी कहा जाता है अच्छा यहाँ दस नंबर टिप्पणी देखिये तंडुलेशु इत्यादि जो तंडुल है वो वोदन नहीं है, है।, वो है अनुदन। वो गौण तो है तथा द्वितीय द्वैत व्यवहार गौण ऐसा होगा तो वहाँ पाठ संशोधन किया गया क्या अद्वितीय खंडागर से वहाँ मतलब तथा हो गया ना आगे अद्वितीय वो तो क्या ना आ, आ, आ, एक पद हो जाता तो ठीक है अभी बीच में गैप भी रख दिए हैं इसलिए तथा अद्वितीय द्वैत व्यवहार ये गौण है अभी जो कर्मकांड से कर्म करने का समय में भेद व्यवहार कर रहा है द्वित व्यवहार कर रहा है ये गौण है अद्वितीय में द्वित व्यवहार गौण है ये मुख्य नहीं है अच्छा सात नंबर टिप्पणी देखिए नीचे प्रति होना चाहिए प्रे होना चाहिए प्र हो गया वहाँ पर ठीक है आगे ठीक है हमें भेद से तो पूर्व सिद्धार्थ कह दिया कि श्रुति का मुख्य भेद कहने में तात्पर्य नहीं है पूर्व पक्ष कहेगा क्यों श्रुति मुख्य भेद को नहीं कहेगा श्रुति अगर मुख्य भेद को कहेगा तो क्या हानि है सिद्धांती उसके लिए कहता है टीका में भेद से अपूर्वत्व पुरुषार्थत्व और अभावात भेद कोई अपूर्व नहीं है अपूर्व अर्थात तो अन्य उपाय से ज्ञान नहीं है कोई प्रथम बार कहा अपूर्व अपूर्व जो होगा वही होगा अनधिगत अर्थात पहले से पता नहीं जो बात आपको पहले से पता है फिर दोबारा उसको कोई कहेगा उसमें और उसको आग्रह नहीं रहेगा श्रुति अगर ज्ञात पदार्थों को कहेगा फिर श्रुति में अपूर्वता नहीं रहेगी वो तो अधिगत विषय को अज्ञात विषय को कहता है तो श्रुति प्रमाण है तो अनधिगत विषय को कहना चाहिए अपूर्व विषय को पर भेद जो है वो श्रुति कहने से पता चलेगा भेद वो तो साधारण पता चलता है प्रत्यक्ष से इसलिए भेद अपूर्वत्व नहीं है और भेद पुरुषार्थ है पुरुषार्थ पुरुष पुरुशा उद्यम करके भेद को प्राप्त करेगा वो तो दिन रात प्राप्त है इसलिए कहते हैं पुरुषार्थत्व तो और भेद में अपूर्वत्व तो भी नहीं है पुरुषार्थत्व तो भी नहीं है तो श्रुति जो कहेगी वो तो पुरुषार्थ को कहेगा और जो अपूर्व है उसको कहेगा जो पूर्व ज्ञात नहीं है नया चीज श्रुति कहेगी आ जो जगत में दिख रहा है उसको श्रुति क्यों कहिए तो भेदस् अपूर्वत्व पुरुषार्थत्व और अभाव इसलिए ये भेद श्रुति प्रतिपाद्य होगा नहीं, नहीं होगा श्लोक व्यावर्त्याम आशंकाम आह श्लोक के द्वारा जो व्यावर्त्य जो निराकरण किया जाएगा आशंका उसको भाष्यकार कह रहे हैं भाष्य में पहले शंका दिखा रहे हैं आगे वो स्लो को उसका निराकरण करेगा पहले शंका पूर्व पक्ष कह रहा है ननु श्रुत्या जीव परमात्मा पृथत्व आगे पाठ संशोधन करना है यद प्राग उत्पत्ते ऐसा है भाष्य में उसको भी संशोधन करना है यत प्राग उत्प उत्पो। उत्पो के आगे ऊपर में लिखे थोड़ा अधिक लिखा जाएगा तीन अक्षर लिखा जाएगा उत्प वहां ऊपर में लिखिए ते है दो तकार एक आर और विसर्गन उत्पत्ते है हो जाएगा उत्प मूल में है और आप ते है लिखेंगे दो तकार एक आर विसर्गन आगे कमा कर दीजिए आगे फिर लिखिए व्युत्प भाष्य प्रथम भाष्य अंतिम पंक्ति प्राग उत्प उत्प के आगे ऊपर में लिखिए ते हे ते हे द्वकार हे विसर्ग आगे कमा आगे फिर व्युत्प्युत्प आगे फिर भ्यूँ भ्यूँ वो आगे आगे ऊ बु यू, दित्पो। दित्पो उतना लिखेंगे मूल में आगे है ते आगे तय है ना तो हो गया पार्ट पाठ ऐसे डबल हाँ डबल तो तो है मूल में वो ठीक है इतना ही ऊपर में लिखना है डबल दो तकार एकार और विसर्ग कमा आगे यु तपो तोपो पतना लिखना है मूल में, में काटना कुछ नहीं, नहीं है आ। आ, सब रहेगा इतना जोड़ा जाएगा जा, अभी बाकी देखिए ननु श्रुतिया जीव परमात्मनो हो पृथकम यपत्ते है कमा हो गया तो श्रुति में जीव और आत्मा का पृथकत्व जो प्राग उत्पत्ति हैं, उत्पत्ति है का अर्थ कहते हैं प्राग उत्पत्ति उत्पत्ति अर्थात यहाँ ज्ञान उत्पत्ति ज्ञान उत्पत्ति से पहले तो कहते हैं कि व्युत्पत्तेर उत्पत्त्यर्थो उपनिषद वाकेभ्य व्युत्पत्तेर व्युत्पत्तेर अर्थात सम्य ज्ञान से उत्पत्त्यर्थ सम्य का उत्पत्ति के लिए कहाँ से होना है सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति कहते हैं उपनिषद तो उपनिषद वाक्य से जो सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति होना है उससे पहले श्रुति में जीव परमात्मा का पृथकत्व तो ये जो कहा गया है तो पृथक उपनिषद वाक्यभ्य पूर्व प्रकृति तम कर्म कांडे कर्मकांड में ये जो पहले कहा गया है प्रकृतितम कर्म, कर्म कांडे एक नंबर टिप्पणी देखिए आगे पृष्ठ में कर्म उसके ऊपर एक नंबर टिप्पणी चित्रया यजेत पशुताम चित्रया यजेत तुराच यजेत टिप्पणी में एक नंबर टिप्पणी में यजय तो, तो पूरा चाहिए अभी तो आधा है ना उसको पूरा करना है आगे दिया बृष्टि तो कामो वहां भी तो चाहिए उसे पद कर तो आत्मनिपद होना है ना कर्गामी क्रियाफल जिसको चाहिए वही करेगा नहीं कि दूसरा को ही करेगा हमारे लिए तो यजय तो होना चाहिए ये दोनों यहाँ पाठ संशोधन है अच्छा अविभाष्य में पूर्व पृष्ठ में तो ये ज्ञान उत्पत्ति से ज्ञान उत्पत्ति होगा उपनिषद वाक्य से उस वाक्य से पूर्वम मतलब उस ज्ञान उत्पत्ति होने से पूर्वम ये भेद का कथन हुआ है कहाँ कर्मकांडे कर्मकांड में कैसे कहते हैं चित्र या यजय तो पशु काम कार्यर या यजय तो वृष्टि काम जिसको वृष्टि चाहिए वो कार्यर याग करे जिसको पशु चाहिए वो चित्रयाग करे वो सबसे फल प्राप्त हो होता है आगे टीका न केवलम अस्मा भी ही उत्प्रेक्षित इदम किंतु श्रुत्या इति अपेर अर्थ पूर्व पक्ष कहता है कि आपने हमको कह दिया कि भेद हम कल्पना करते हैं हम ऐसे केवल उत्प्रेक्षा उत्पेक्षा अर्थात कपोलो कल्पना बुद्धि से कल्पना करते हैं ऐसे भेद को हम केवल कल्पना मात्र नहीं कहते हैं न उत्प्रेक्षित इदम इदम भेद किंतु श्रुत्या भी दर्शित श्रुति के द्वारा भी दिखाया गया है ये टिप्पणी में दिखा दिया उस भेदम इति अपेर अपि शब्द का ये अर्थ है श्रुतिक के द्वारा भी दिखाया गया अपि अपिशब्द कहाँ है पूर्व पृष्ठा में भाष्य में जो अंतिम पंक्ति में था नु श्रुत्या अपि यह अपि शब्द के द्वारा पूर्व पक्ष कह रहे हैं हम तो कल्पना करते हैं श्रुति भी कहती है ये हो गया आगे टीका मैं भेदं बदंतिया श्रुते तात्पर्य लिंगम अभ्यास सूचयती सिद्धांति कहेगा श्रुति अभेद को कहने के लिए पूर्व पक्ष कहता है कि श्रुति भेद को कहती है श्रुति अगर भेद को कहेगी तात्पर्य होना चाहिए भेदं है तो तात्पर्य होने के लिए तात्पर्य का लिंग दिखाना पड़ेगा तात्पर्यिंग छ होते हैं तो उपक्रमोपसो पूर्वता फल अर्थवादोपत्ति लिंग तात्पर्यनिर्णय इस प्रकार कहते हैं तो अर्थवाद उपक्रम उपसार आगे अर्थ उपक्रमोपसो अभ्यास अपूर्वता फल और अर्थवाद उपपत्ति उपपत्ति तर्प ये छ होते हैं तात्पर्य निर्णय करने के लिए क्या यहाँ विषय है क्या कहना चाहते हैं ये तात्पर्य निर्णय होता है छः के द्वारा अभी पूर्व पक्षी भी कहता है कि श्रुति भेद को कहता है इसलिए तात्पर्य का लिंग भी पूर्व पक्षी दिखा रहा है तात्पर्य का लिंग क्या है अभ्यासम एक चीज अगर बार बार कहा जाएगा तो जानना है कि यह अभ्यास हुआ है जैसे ईशावास्य उपनिषद में देखेंगे तो वहाँ कहते हैं यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्य नुप्यति सर्वभूतेषु चात्मानं तत्व नव बीजुगुपते इस कहा आगे फिर कहते हैं यस्मान् सर्वाणि यू यस्वाणी भूतानी आत्म आत्म्वा भूतबीजान त मोह क श्लोक एक अप्यत तो पहले कहते हैं सर्वाणी भूतानि आत्मा फिर यहाँ कहते हैं कि सर्वाणु भूतानि आत्मा तो अर्थात तो ऐक्य कथन करने में उसका तात्पर्य है क्योंकि बार बार उसी बात को कह रहा है इसको सब कहते हैं अभ्यासा इसी प्रकार के पूर्व पक्षी कहते हैं कि श्रुति भेद को करती है इसके लिए पूर्व पक्षी अभ्यास दिखा रहा है भाष्य में अनेक साम भेद तम काम अद काम इति काम, काम भेद से श्रुति कहती है कोई पुरुष इदम काम कोई पुरुष अध काम तमो यश स इदम काम अध कामो यश अद काम अदात वो ये कामना वाला है वो कामना वाला है ये तो श्रुति से भेद का कथन करती है मैं अभ्यास दिखाता हूँ अच्छा आगे टीका में सिद्धांति कहता है कि कर्मकांडे तमनाभेद्य भेद सिद्ध भी कथम जीव परयोर परस्य तत्र जीवपरभेद सिद्ध्यनवाद्य आह पूर्वपक्षी पर सिद्धांत कर्मकांड में तत्त कामना के भेद से सेदं काम अद काम इसकामें कामना के भेद से निवज्य से निवज्य अर्थात जो वो कामना को प्राप्ति करने के लिए कर्म करेगा उसको कहा जाएगा निवोज्य निवोज्य अर्थात जिसको लगाया जाता है एक हो जाएगा निवोजक जो लगाएगा और एक हो जाएगा निवोज्य जो लगेगा तो सिद्धांत कह रहा है कि कामना भेदे जो नियोज्य जो लगेगा वो भिन्न होगा वो तो ठीक है तो नियोज्य भेद सिद्ध हो भी कर्मकांड में कामना भेद से नियोज्य भेद जिसको पुत्र चाहिए वो पुत्रष्टि याग्न करेगा और जिसको बृष्टि चाहिए वो कार्य करेगा पशु चाहिए तो चित्रायाग करेगा तो कामना का भेद ने नियोज्य भेद अलग अलग हो जाएगा होने पर भी कथम जीव पर ओर भेद सिद्ध थी ये ब्रह्म कांड में ज्ञान कांड में जीव पर का भेद कैसे सिद्ध हो जाएगा इति परस्य तत्र अनुतव ये जो कर्मकांड है वहाँ तक तो कोई परमात्मा का ये बात नहीं कहा गया कि ये जीव से भिन्न हो जाएगा बोल करके ऐसा नहीं कहा गया है इतना आशंक्यू पूर्व पक्ष कह रहा है भाष्य में पर सदाधार पृथ्वी पृथ्वींग दयाम इत्यादि मंत्रवर्ण ही ये भी भेद कथन हुआ स स वो हिरण्य गर्भ दाधा र दाधा र धारण करने वाले धाता पृथ्वीम द्याम पृथ्वी को द्याम द्याम अर्थात दिवम जीव लोगों को इत्यादि मंत्र वर्ण के द्वारा ये हिरण्य मतलब स स शब्द से वो ईश्वर हिरण्य गर्भ वो सभी को धारण करता है इसलिए धारण करने वाला और धारण होने वाला ये भेद है धारण करने वाला स ईश्वर वो अल्लभ हो गया और धारण होने वाले ये सब जीव बाकी सब आगे तो ये भेद यहाँ भी जीव परमात्मा ये भेद भी कर्मकांड में कहा गया पूर्व पक्ष कहता है टीका में ये जो मंत्र दिया सदाधार पृथ्वी दया इसका अर्थ कहते हैं हिरण्यगर्भ इति मंत्रे प्रकृतो हिरण्यगर्भ सर्वनाम पराममृश्य हिरण्यगर्भः समाग्रे ऐसे मंत्र है इस मंत्र में जो प्रकृत जिसका विचार आरंभ किया गया हिरण्यगर्भ वही सर्वनामना सर्वनाम के द्वारा सर्वनाम कहाँ है भाष्यमज्वा पर सदाधार स ये सर्वनाम है ये सर्वनाम वही हिण्यगर्भ को ही कहता है परामृश्यते स ही इम पृथ्वींग दी धृतवा स हिरण्य गर्भ इमा ये पृथ्वी को दाम दयाम अर्थात ये दिव लोगों का तो ये प्राधिपति को है दिव दियो को द्याम हो जाएगा द्वितीय में गौह गावो गावह आगे क्या है कैसे तो लगता है औ औ तोम ससोहर में रहने पर वो को आदेश हो जाए गाम। की में है। नहीं? ये है। वो तो कारण रूप जीव और हैं पूर्व पक्ष दिखा रहे हैं ना सदाधार पूर्व पक्ष कह रहा है यही तो हिरण्य गर्व यही तो सब कुछ धारण करता है समष्टि वही है पूर्व पक्ष है स ही पूर्व पक्ष कह रहे हैं टीका मन स ही पृथ्वीं पृथ्वी दयांग धृतवान वही तो पृथ्वी इत्यादि को धारण किया है अन्यथा गुरुत्वाद तयोर अवस्थान अयोगात अगर ये पृथ्वी देव दीव ये सब हल्का है क्या तो अगर इसको कोई धारण नहीं करेगा ये तो सब उनका गुरुत्व में गिर जाएंगे तो इसलिए कहता है पूर्व पक्ष यही जो है हिरण्य गर्भ पृथ्वी देवलोक इत्यादि को धारण किया है अन्यथा देवलोकर था स्वर्ग लोग अन्यथा गुरुत्वाद तयोर अवस्थान योगात नहीं तो अगर कोई इनको धारण नहीं करेगा तो ये सब गुरु है भारी है भारी होने से ये सब गिर जाएंगे तो इसलिए वो धारण करके रखा है तो अभी विज्ञान का युग में कहेंगे कौन इसको धारण किया है वो सब कहेंगे ना ग्रेविटेशनल फोर्स उसके द्वारा धारण होकर रखा है कहेंगे इसका डिजाइनर कौन है इस प्रकार की जो होना इसको खून बनाया तो कहते हो ईश्वर वही किया ईश्वर का ठीक तो, है में आगे न चे हिरण्य पक्ष कहता है न चे हिरण्य ईश्वरम परे बुद्धियंत पूर्व पक्ष कह रहा है हिरण्य से अतिरिक्त कोई ईश्वर ये जगत का करता है ऐसे परे न बुद्धियंत परे अर्थात मीमांस का ऐसे वो लोग नहीं मानते हैं ईश्वर को मीमांसक नहीं मानते हैं कहते हैं यही हिरणगर वो यही ब्रह्मलोक का मालिक है बस यही सब है न बुध्यंते मंत्रवर्णे ही पर संबंध तो मंत्रवर्णे ही भाष्य में द्वितीय पंक्ति में दिया ना इत्यादि मंत्रवर्णे तो इत्यादि मंत्रवर्ण ही ये पंक्ति का आरंभ में आया था पर तो प्रकृति त तो इस प्रकार की यह अन्वय हो जाएगा अच्छा आगे सिद्धांत अभी कह रहा है कर्मकांडाथ ज्ञानकांडेन अब बाध्य ज्ञानकांडार्थ से सामंजस्यम इति आशंक्य सिद्धांत कह रहा है कि कर्मकांड का जो अर्थ है कर्मकांड का अर्थ हो गया तो साधन साध्य फल ये सब कर्मकांड का हो गया ये सब द्वैत है इसको ज्ञानकांडेन अप्य ज्ञानकांड का तात्पर्य है द्वैत ये द्वैत के द्वारा द्वैत को अपवाद बाध करके ज्ञानकांडाथ से सामंजस्य ज्ञानकांड का जो अर्थ है एकत्व वही सामंजस्यम उसी का सामंजस्य सामंजस्य अर्थात उसी का सम्यम वही ठीक है इसी प्रकार की अवधार्यतम निश्चिन निश्चिन्ुयातम इस प्रकार की आप निश्चय करें तो द्वैत कर्मकांड के द्वारा कहा जाता है और द्वैत कांड के द्वारा कहा जाता है ज्ञान कांड का अद्वैत के द्वारा कर्मकांड का द्वैत को बाध करके और द्वैत को ही निश्चय करें ऐसा सिद्धांति कह रहा है असंख्य पूर्व पक्ष कह रहा है बाध्य बाधक भाव निर्धारण कारण अन्वधारणार्थ आप हमको कहते हैं का निर्धारण करिए तो हम पूछते हैं कि कौन बाध्य होगा कौन बाधक होगा <coughs> इसका निर्धारण कैसे करेंगे निर्धारण का कारण ही नहीं है सिद्धांत किसको बाधक कहता है बाधक अद्वैत तो बाधक कहता है और बाध्य हो गया द्वैत mm -hmm. पूर्व पक्ष कहता है कि इस इस प्रकार निर्णय करने के लिए क्या कारण है तो पूर्व पक्ष कहता है अद्वैत बाध्य बाधक भाव निर्धारण में कारण अनिर्धार अनवधारणात्श्चय कौन बाध्य होगा कौन बाधक होगा इसका कोई निश्चय नहीं है तो कहेंगे अभी तो आरंभ नहीं हुआ कृष्ण इतना छोटे हैं और चाणुर इतना बड़ा है तो कौन जीतेगा कौन हारेगा अभी कहा निर्णय हुआ कहते हैं द्वै तो इतने सारे प्रमाण से इतने सारे लोगों के द्वारा देखा जा रहा है और अद्वैता तो, तो शास्त्र के वालों केहता है आप दो चार लोग कहते हैं कहेगा और बाधो को होगा जो बाधो करेगा अनूल हुआ है हाँ, बता बाध्य जो नियत हुआ है जो बाध का योग्य पूर्वपक्ष कहता है कि इसमें कोई कारण अभी नहीं हुआ तो इस प्रकार तो मूर्वपक्ष कहता है कि कारण अव अनावधारणा आप जो कहते हैं वो ठीक नहीं है त्र वास्य में तथम कर्मकांडवाक्य विरोधे ज्ञानकांडवाक्या सेकत्व सामंजस्यम अवधारियते पूर्वपक्ष कहता है कि त्र <laughs> तत्र का अर्थ वर्णी अच्छा तत्र तत्र अर्थात ऐसा स्थिति होने पर ऐसा स्थिति अर्थात बाध्य बाधक में कौन बाध्य होगा कौन बाधक होगा इसका निर्णय करने के लिए कारण निश्चय नहीं है ऐसा स्थिति में कथम कैसे दोनों को टिप्पणी किया गया एकत्व अनेकत्व और, और उभयोर भी पैदार्थ होते एकत्व और अनेकत्व नाना तो श्रुति दोनों को ही कहते हैं तो इसलिए कथम कर्म कांड कर्म ज्ञान कांड वाक्य विरोध है अभी कर्मकांड वाक्य ज्ञान कांड वाक्य में विरोध हो गया तो होने से ज्ञान कांड वाक्यर्थ से ज्ञान कांड वाक्य का क्या अर्थ है अद्वैत एव एक सामंजस्यम सामंजस्यम अर्थात सम्यक ये कैसे अवधारियत है कैसे निश्चय किया जाएगा पूर्व पक्ष पूछा सिद्धांत टीका में कहता है श्लोकाक्षर ही उत्तरमाह श्लोक के द्वारा यहाँ तक तो गुरुपक्ष का शंका हो गया अभी सिद्धांत उसका उत्तर देता है भाष्य में अत उच्यते यूता जायते यहाुद्र विफुलिंगा यूता जायते ये न जाता जीवंती यशंतीस तद्दीजिज्ञास तद्रह्मी इसी प्रकार की वरुण अपने पुत्र भृगु को कहते हैं यत जिससे ईमानी भूतानी जायंत जिससे सृष्टि होती है और ये न जाता नहीं जीवंती जिससे स्थिति होती है और जिसमें अभिन्नता को प्राप्त करके प्रलयित हो जाते हैं तहत तो विजिज्ञास उसी को जानिए वो ब्रह्म है तो सारे भूत जिससे उत्पन्न होते हैं जिससे रहते हैं जिसमें लय होते हैं वो सब फिर वो कारण से भिन्न नहीं होंगे तो इसके कहीं कथन करता है और दूसरा यथा अग्नि क्षुद्र विस्फुलिंग हाँ, ये कहा गया तो जैसे अग्नि से क्षुद्र विस्फुलिंग ये सब विस्फुलिंग अग्नि से कुछ भिन्न नहीं है उसी का ही वो खाली अलग दिखते हैं और तस्मात्मात्मन आकाशसंभुत आकाशाद वायु वायुर अग्नि ये भी तैतरे में कहा गया तद तो छोक में कहा गया तो जो एकमेव जो सत्य है सद है सदैव इदम अग्र आसित एकमेव अद्वितीय आगे वही तद वही ईक्षण किया इक्षण करके तत्तेजो जत वो तेज का सृष्टि की तो ये सब अर्थात एक ही था आगे नाना रूप होता है फिर प्रलय काल में सब एक हो जाता है आगे पाठ संशोधन करना है इत्या द्यू काट दीजिए भाष्य में इत्या द्यू नहीं रहेगा काट करके लिखना है दी आगे व्यू ये दो अक्षर लिखना है दीऊ कट जाएगा दीव कट जाएगा कट करके लिखेंगे दी और व्यू मिला करके व्यू व्यू अर्थात ब य रसोई कार्यादि अर्थो उपनिषद वाक्येभ्यो प्राक पृथक कर्मकांडे प्रकृति तर सिद्धांति कहते हैं इत्यादि व्युत्पत्थ व्युत्पत्ति सम्य ज्ञान ये सम्य ज्ञान उत्पत्ति के लिए उपनिषद वाक्य से सम्य होने के लिए उससे प्राख ये ज्ञान उत्पत्ति होने से पहले पृथकम कर्मकांडे प्रकृतितम यत यत पृथकम कर्मकांडे प्रकृतितम कर्मकांड में जो पृथक भेद कथन हुआ तरमार्थम वो वास्तव नहीं है कर्मकांड में जो भेद कथन किया गया पूर्व पक्षी पूछता है किमतरी भेद प्रमाण से दिखता है और आप कहते हैं कि वो वास्तव नहीं है फिर वो क्या है सिद्धांत कहता है गौणम वो भेद जो दिखता है कहते हैं जो कहा गया कर्मकांड में वो गौणम टीका पृथक से गौणत्व प्रागुक्तमेव दृष्टान्तम आह जो पृथकत्व दिखता है जीव और ईश्वर में जीव जीव में ये सब गौण है इसमें प्रागुक्तमेव दृष्टान्तम पहले सिद्धांत दृष्टांत दिया था घटाकाश महाकाश उसी को फिर सिद्धांति स्मरण करवा रहा है भाष्य में अंतिम पंक्ति में महाकाश घटाकाश आदि भेदवत ये जो घटाकाश महाकाश से वास्तव भिन्न है नहीं है तो इसी प्रकार के केवल उसका कहा था उसका रूप उसका क्रिया और उसका नाम ये तीन लेकर के ही हम व्यवहार कर देते हैं घटा तो इसी प्रकार के भेद कोई वास्तव नहीं है आगे टीका में तत्र श्लोक सूचितम उदाहरणम आह तो भेद वास्तव नहीं है भेद गौण है गौण के विषय में श्लोक में जो उदाहरण दिया उसको कहते हैं श्लोक में कह दिया गौण भविष्य वृत्तिया तो इसी को कहते हैं भाष्य में यथा ओदन पचती इति भविष्य वृत्तिया तद्वत् ओदन पचती कहना चाहिए तंडुल पचती किंतु कह दिया ओदन पचती जैसे ये भविष्य वृत्ति से गौण इसी प्रकार की है तत्त तो आगे चतुर्थ पाद में कहा नहीं ही मुख्यमं इसको कहते हैं मुख्यत्व ही इत्यादि व्याचीका में मुख्यमंत्री न ही मुख्यत्व युज्यते आत्मा में भेद मुख्य नहीं है वास्तव नहीं है इसको कहते हैं भाष्य में न भेद भेदवाक्या कदाचित भी मुख्य भेदार्थत्व उपपद्यते श्रुति में जहाँ भी कर्मकांड में भेद वाक्य दिखते हैं वो भेद भेदवाक्या कदाचित भी कभी भी मुख्य भेदार्थत्व वास्तव भेद को कहते हैं ये नहीं उपपद्यते ये ठीक नहीं है स्वाभा आगे में स्वाभाविक अविद्यावत प्राणी भेद दृष्टि अनुवादित्वाद आत्मभेद वाक्यानम स्वाभाविक अविद्यावत अविद्या स्वाभाविक है स्वाभाविक का अर्थ होता है कि वो उत्पत्ति वाला नहीं है इसको कहते हैं स्वाभाविक स्वाभाविक अर्थात उसका स्वभाव जब से है ऐसा रहेगा उसका स्वभाव इसको कहते हैं स्वाभाविक स्वाभाविक का अर्थ होता है अनादि अविद्या का मतलब यहाँ तो अविद्या है अनादि कहते हैं तो अनादि अविद्या वत वत मतुफ अनादि अविद्या वाला जो प्राणी जो सब प्राणी उनका भेद दृष्टि का अनुवाद करती है ये श्रुति भेद दृष्टि अनुवादित्वात कौन अनुवाद करते, है? करते हैं आत्मभेद वाक्यान जो वाक्य आत्मभेद कथन करते हैं ये अविद्याग्रस्त प्राणियों को जो दिखता है भेद उसी का केवल अनुवाद कर देता है कुछ नूतन नहीं कहता टीका मैं भेद से अपूर्व अभाक्या तत्पर तत्पर तत्परयुव तत्पर वाक्य बलवदीति न्यायात अखंडवाक्यामजस्य भेद भेद अपूर्व है वो तो प्रमाण से पता चलता है तो भेद अपूर्वत्वादि अपूर्वत्वादी अपूर्वत्वादि भेद में अपूर्वत्व नहीं है और भेद में पुरुषार्थ है तो भी नहीं है आदि से तो जो पहले कहा था पूर्व पृष्ठ में टीका अपूर्वत्वादि अभाव इसलिए वाक्यानम न है हाँ न वाक्यान तत्परत्व क्योंकि ये जो अपूर्वत्व और पुरुषार्थत्व तो भेद में नहीं है भेद वाक्य में नहीं है नहीं होने से ये वाक्यानम न ना तत्परत्व ये वाक्य तत्पर अर्थात जिस चीज को कहते हैं उसमें तात्पर्य नहीं है और नियम है कि तत्पर अतत्पर युवच तत्परम वाक्यम बलवत् तत्परक वाक्य और एक अतत्परक वाक्य तो उसमें कौन बलवान होगा तत्पर का एक को बहुत भूख है और दूसरा को भूख नहीं है तो जिसको भूख है वो भी भोजन मांगता है और जिसको भूख नहीं है किंतु स्वादिष्ट कुछ मिलता है इसलिए वो भी खड़ा हो गया तो इसमें तत्पर को होकर के कौन मांगेगा जिसको भूख लगता है कहते हैं वो तत्पर उसी का अधिकार है इसी पर इस प्रकार कहते हैं तत्पर और तो तत्पर और शब्दार्थ शब्दार्थ तत्परक है अथवा शब्दार्थ अतत्परक है ये दोनों का जहाँ विवाद हो जाएगा तत्परम वाक्यम बलवत् तत्पर कैसे निर्णय होगा तत्पर तात्पर्य कैसे निर्णय होगा कहेंगे षड़ लिंग से अब लिंग देख करके निर्णय करेंगे उपक्रम उपसार पूर्वता फलन तो ये इसे निर्णय होगा तो होने से ये न्याय तत्पर तत्पर वाक्योश्च तत्पर वाक्यम बलवत्ती न्यायात अखंड वाक्यार्थस्य वा अखंडवाक्या सामंजस्य अखंडवाक्या ही साम सामंजस्य है अर्थात तो वो ही सम्यक है क्योंकि जो अखंड है ऐक्य है अद्वैत तो है ये तत्पर है क्योंकि ये पुरुषार्थ भी है और अपूर्व भी है ये तत्पर है और उपक्रम उपसंगार इत्यादि विचार करने से यही निर्णय होता है आगे ठीक है मैं अद्वैत वाक्याम अभी कथम अद्वैत तात्पर्य आशंक्य अपूर्वाधवाद उपपत्तिम्वाची आह पूर्व पक्ष कहता है कि आप अद्वैत वाक्य को तात्पर्य तत्पर कहती है अद्वैतवाक्या कथम अद्वैते तात्पर्य ये निश्चय कैसे हुआ आप द्वैतवाक्य को तात्पर्य नहीं है द्वैत में अगर द्वैतवाक्य को द्वैत में तात्पर्य नहीं है फिर द्वैतवाक्य का तात्पर्य कहाँ रहेगा जाकर के द्वैत में तो, तो नहीं रहा फिर कहाँ रहेगा अद्वैत में रहेगा ये सिद्धांती कहता है तो पूर्व पक्ष कहता है कि और द्वैत वाक्यों का तात्पर्य द्वैत में रहेगा ये आपका कैसे निर्णय होगा हम भी कहेंगे कि और द्वैत वाक्य का तात्पर्य अद्वैत में नहीं है वो भी द्वैत में है अद्वैत जो कहता है जीव जो है वो ब्रह्म ही है ये अद्वैत वाक्य है पूर्व पक्ष कहेगा इसका तात्पर्य द्वैत में है कर्म करने के लिए यजमान का प्रशंसा किया जा रहा है यजमान को कहेंगे आप तो ब्रह्म है वो कर्म और अधिक तत्पर करेगा नहीं करेगा करेगा? ये यो तो यजमान का प्रशंसा के लिए पूर्व ये बात कहेगा अद्वैत वाक्य नम की कथम अद्वैत तात्पर्य इति आसंख्य सिद्धांत कहता है कि अपूर्वाद ये अपूर्व को कहते हैं और दूसरा उपपत्तिम्वाच तर्क से विचार करने से यही सिद्ध होता है और द्वैत ही ठीक है भाष्य में इह च उपनिष्त्सु उत्पत्ति प्रलयादिवाक्य जीव पर एक प्रतिपादय इह च उपनिषत्सुँ उपनिषद में उपनिषद अर्थनविपण दे दिया यूता तो जायते इत्यादि जो सब अद्वैतवाक्य अगे भाष्य में उपनिषद में उत्पत्ति प्रलय आदि वाक्य उत्पत्ति प्रलय प्रल यथोता जायते हैं ये सब उत्पत्ति प्रलय वाक्य जीव एकत्वमेव परमात्मरेक एक जीव परमात्मा एक है हे ये यही प्रतिपादन का यह विषय है टीका में अद्वैत तावन मानगोचरवाद गोचर अद्वैतम तबत मना अगोचरवाद अद्वैत गोचर होगा नहीं, नहीं होगा अद्वैतम अद्वैत तबन्मानातर अगोचरवाद अपूर्व एक एकम अद्वितय प्रागवस्थाया ब्रह्मा अद्वितय श्रुत अद्वैत गोचर नहीं है नहीं होने से अपूर्व हुआ ये पहले से पता नहीं है एकमेव एकमेम अद्वित चांद के उपनिषद श्रुतिवस्थायान उत्पत्तिगवस्था ब्रह्म अद्वित न न प्रागवस्थया सृष्टे प्राग् सदव सौम्य इदमग्र आसी सदेव इदम अग्र अग्र अर्थात सृष्टि प्राग प्रागवस्थाया अर्थात सृष्टि से पहले ब्रह्म ऐसे था पर तदव इदम सृष्ट्वा तसृष्टि तदव अविशतुते जीव अभीलप्य तदेव वही जो सृष्टि किया इदम सृष्ट्वा इदम सृष्टि अर्थात इदम जगत सृष्टि सृष्टि करके तत्सृष्ट तदेव अनुप्रवेशत ये वाक्य आ गया तैतरीय में उसको सृष्टि करके उसी में वो प्रवेश किया प्रवेश करके श्रुतेर अनुप्रविष्ट जीवो अभिलप्यते वही अनुप्रवेश कर गया ब्रह्म और वही अभिजीव बन गया अनुप्रवेश कर गया अर्थात बुद्धि का वृत्ति में प्रतिबिंबित हो जाना यही जीव इति अभिलप्यते तेन जीवस ब्रह्मता संभवती उपपत्तियाद्वैता गम्यते है तो जीवस ब्रह्मता जो ब्रैकेट में पाठ है ना वही ठीक है जीव ब्रह्मता जीव ब्रह्म है जीव से ब्रह्मता संभवती उपपत्यापि ये तर्क से भी श्रुतेर अद्वैता गम्यते युति अद्वैतपरक है ये निश्चय होता है ठीक है आगे और एक पंक्ति है दी, नाम अद्वैते तात्पर्य न सृष्टियादौ ये अनंतरमेव बक्ष्यतें सृष्टि को कहने वाले जो श्रुति है उनका भी तात्पर्य अद्वैत में है सृष्टि कहने वाला वाक्य ये भी अद्वैत में उनका तात्पर्य है न सृष्टियाद ये अनंतरमेव बक्ष्यतें सृष्टि कहने वाला वाक्य का भी तात्पर्य सृष्टि में नहीं है ये आगे कहेंगे ये सृष्टि क्यों कहा गया कहेंगे अपवाद करने के लिए जब आप नेह नानास्ती किंचन कहेंगे तो नाना नहीं है नाना आपको कभी दिखाना पड़ेगा फिर कहेंगे ये नहीं है अब जब कहेंगे कि सर्पो नास्ति यो सर्पठो को दिखाना पड़ेगा ना ये सर्पो नास्ती क्यों कहेंगे कहीं रज्जू को दिखाने के लिए तो ज्ञान कराने के लिए सृष्टि प्रकरण ये सब कहा गया इसका अपवाद करेंगे तस्मात अद्वैते अद्वैत श्रुतेपरिया इसलिए श्रुति का तात्पर्य अद्वैत में है तदर्थस्य तदर्थ से तात्विकताथ इसलिए अद्वैत ही श्रुति का तात्पर्य है तो वो श्रुति उसको अपूर्व कह कथन करती है तस्मात् अद्वैत श्रुते तात्पर्यात् अद्वैत में श्रुति का तात्पर्य होने से तदर्थ से तात्विकता अद्वैता है आज यहाँ तक कल से तो दो दिन अवकाश है ये चतुर्दशी का क्षय है कल पूर्णिमा है और प्रतिपदा दो दिन अवकाश रहेगा ओ पूर्ण मद पूर्ण